पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा चौथा भाग पदार्थ के कण सारे पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं अब दुनिया में इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं और प्रत्येक पदार्थ के गुण भी एकदम अलग होते हैं तो क्या हरेक पदार्थ के कण भी अलग किस्म के होंगे सचमुच सारे पदार्थों के कण अलग अलग होते हैं यहाँ हम जिन कणों की बात कर रहे हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं इतने छोटे कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी उन्हें नहीं देखा जा सकता यदि हम कोई मिश्रण लेंगे तो उसमें कई प्रकार के कण पाए जाएंगे जितने पदार्थ उस मिश्रण में मिले हैं उतने ही प्रकार के कण उसमें होंगे जैसे चाशनी ले तो उसमें पानी के कण होंगे और शक्कर के कण होंगे हम शुद्ध पदार्थों की बात कर ही चुके हैं किसी भी शुद्ध पदार्थ के सारे कण एक जैसे होते हैं। अर्थात उन सबका वजन एक बराबर होता है उनके गुण एक समान होते हैं। हमने देखा था कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ की विशेषता है कि उसके सारे कण एक जैसे होंगे चाहे वह तत्व हो या यौगिक जैसे आसुत पानी कई तरह से मिल सकता है समुद्र के पानी की भाप को ठंडा करके भी आसुत पानी प्राप्त किया जा सकता है और कुएं या नदी के पानी से भी मगर कहीं से भी प्राप्त किया जाए, उसके सारे कण एक जैसे होंगे मतलब प्रत्येक कण का वजन बराबर होगा इसी प्रकार से लोहे के प्रत्येक कण का वजन बराबर होगा ऑक्सीजन के प्रत्येक कण का वजन बराबर होगा अमोनिया के प्रत्येक कण का वजन बराबर होगा तांबे के कण का वजन बराबर होगा। हम सभी सांस सांस लेते हैं। तुम जानते ही हो कि द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तुम्हारे सांस के कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारे दोस्त के सांस के कार्बन डाइऑक्साइड में क्या समानता होगी मगर पानी के एक कण का वजन और लोहे के के एक एक कण कण का का वजन अलग-अलग होगा। इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थ निश्चित वजन होता है जान रखने की बात यह है कि हम बहुत ही छोटे कणों की बात कर रहे हैं यह ना समझ लेना कि नमक का चोरा करने पर जो बारीक कण मिलते हैं उन सबका वजन एक बराबर होगा हम जिन कणों की बात कर रहे हैं उन्हें अणु और परमाणु कहते है आवो इनसे परिचय करें।